नमस्कार आप सुनिया रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट मेरा गांव मेरांचल इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें होती है आपके साथ में और आप सभी किसान भाई हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं बातें करते हैं और आपकी बातों को हम ध्यान में रखते हैं कि किस तरह की जो अभी वर्तमान समय में जिस तरह से बारिश का सीजन शुरू हो रहा है और आप सब लोग बुआई कर रहे होंगे तो मैं चाहता हूं कि आप अच्छी तरह से बीजों को चार्ज करके अच्छे बीजों का चैन करके आपकी बुआई करें और उसकी देख भी अच्छी तरह से करें और आप अच्छे किसान बनकर एक सफल खेती आपका हो ऐसी शुभ के साथ आइए आज के इस मेरा गाँव मेरांचल कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ तुलसी जी हैं जिनसे हम बात करेंगे और इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना ऑर्गेनिक यौगिक बहुत सारे ऐसे प्रयोग कर करके इन्होंने काफ़ी अनुभव उनके पास है देश विदेश में जाकर इन्होंने खेती के बारे में लेक्चर दिया है और खेती को कैसे समृद्ध और सुंदर बना सकते हैं सात्विक बना सकते हैं और प्योर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या प्योर यौगिक फार्मिंग कैसे हम लोग कर सकते हैं इसके ऊपर इनका काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन भी करते रहते हैं और खुद भी उसका एक्सपीरियंस किया हुआ है और महाराष्ट्र में इनकी खेती है जहाँ पर इन्होंने अलग अलग प्रयोग करके बहुत ही अच्छी सफलता हासिल की है जिसके बारे में हम लोग आगे निरंतर सुनेंगे लेकिन अभी मैं चाहूँगा कि उन सभी बातों को सुनने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं जहाँ पर हरित क्रांति की शुरुआत हुई उसके पहले हमारे भारत देश में किस तरह से परम्परागत जो खेती है वो कैसे होती थी उसके बारे में हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से तुलसीबाई जी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गाँव मेरा अंचल इस कार्यक्रम ओम शांति तो मेरा नाम तुलसी भाई जैसे भाई साहब ने बताया तो पहले जैसे हरित क्रांति की शुरुआत हुई डॉक्टर स्वामीनाथन ने यह शुरुआत की और उसके लिए क्यों ज़रूरत पड़ी ये मैं आपको बात बताना चाहूँगा आप सभी किसानों को इस माध्यम के द्वारा तो हमारा भारत कृषि प्रधान देश था देश है लेकिन इस धरती में कुछ बीज और कुछ कारणवश उसकी उपज कम होने लगी बारिश भी कम होने लगी और फिर सूखा आने लगा तो उस टाइम पर जैसे कि और जनसंख्या बढ़ने लगी उस टाइम पर हमको अनाज की बहुत कमतरता होने लगी तो इस कारण हम विदेश से कुछ अनाज खरीद कर फिर वो देशवासियों के खिलाने लगे और उस टाइम पर तो भूख मारे से कई लोग भी मरने लगे कई जानवर मरने लगे और एक साल तो सूखे में तो काफ़ी नुकसान इस धरती इस देश को भुगतना पड़ा और इसलिए इस हरित क्रांति की हमें बहुत ज़रूरत पड़ी तो तब हमने विदेश से फिर रासायनिक खाद वगैरह लाने का सोचा तो उस टाइम पर काफ़ी प्रयोग हो चुके थे विदेश में कि जैसे जहाँ चमत्कार होता है तो उसको हम नमस्कार करते हैं तो रासायनिक खाद ने चमत्कार किया और जैसे ही हम रासायनिक खाद खेती में डालते हैं तो तुरंत फसल बढ़ती है और उपज भी बढ़ने लगी जैसे दारू पिया हुआ मनुष्य कैसे उसको तरार आता है लेकिन फिर बाद में उसकी जब नशा कम हो जाती है तो फिर वो बाद में लूज पड़ जाता है ऐसे ये रासायनिक खाद ने बहुत वो उत्पादन बढ़ाया टॉप पर गया वो उत्पादन और फिर हमारे देश की जो जरूरत थी अन्न की वो जो हरित क्रांति से थोड़ा पूरी हो गई जी तुलसी भाई बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी किसान भाइयों को कुछ कुछ बातें इसके बारे में याद होंगे काफी जो बुजुर्ग किसान हैं उन्हें तो इन सभी चीजों की अच्छी जानकारी भी होंगे। और मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तो आगे और बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए आप किस जगह से बिलोंग करते हैं और किस तरह की खेती आप करते हैं थोड़ा सा अपना परिचय भी दीजिए देखो आपने कही कि बुजुर्ग किसानों की बातें देखो पहले वाला किसान पचास साल पहले वाला किसान कोई दुकान में जाकर के कोई वस्तु ये खरीदना नहीं था उस टाइम पर वो अपना खुद का बीज बचा के रखता था अगले साल के लिए और वही उसकी बुआई करता था और वो अपने बीज थे और अपने बीज से ही अपना स्वास्थ्य भी होता है क्योंकि दूसरों के बीच से फिर वो उसमें क्या है उसमें कितनी ताकत है और वो ज़मीन से कितना लेता है ये काफ़ी हमें जानकारी नहीं होती है और खाद के बारे में भी उस टाइम पर हमारे पास पशुपालन बहुत था पशु बहुत थे और हम जो भी सारी खेती के मना मा, ये करते थे ये कल्टीवेशन ये वो या मशक्कत का या उसकी मेहनत का तो वो सारे बैल से जोतते थे और हमारे पास दूध के लिए भी काफ़ी पशु थे तो सारा गोबर ये वो सारा खेत में जाता था तो धरती की जो उर्वरक उरौर, उर्वरक शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी जिसको भी अभी थोड़ा विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि सेंद्रीय कर्भ बहुत था तो एक ग्राम मिट्टी में उस टाइम पर तो सात सौ आठ करोड़ जीवाणु होते थे तो इस कारण वो सबसे बढ़िया मिट्टी कहलाती थी और फिर बाद में उसको धीरे धीरे खाद डाल करके परिवर्तन आने लगा है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया बुजुर्ग किसानों की एक बहुत ही सुंदर आदत आपने बताया कि पहले बीज भी अपना होता था खेती भी अपनी करते थे वो कोई भी चीज मार्केट से नहीं खरीदते थे ये उनकी एक अपनी विशेषता थी तो मैं चाहूंगा कि तुलसी भाई आप अपने बारे में बताइए आप किस तरह की खेती करते देखो मैं तियासी साल से खेती में आया मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज में था लेकिन हमारे घर में डॉक्टर इंजीनियर चाचा होने के कारण हमारे पिताजी को मदद करने के लिए कोई नहीं था और हम तो किसान परिवार में जन्मे हुए तो फिर हमको वो पढ़ाई छोड़नी पड़ी और हम खेत में आ गए ये तो तिरासी साल की बात है तो फिर हमने प्रयोग आते ही हमने प्रयोग करना चालू किया तो उस टाइम पर हमने अरहर बोई थी तो उस टाइम कोई भी किसान उस अरहर को दवाई छिड़काव नहीं करता था और हमारी ज़मीन तो बहुत अच्छी थी इसके कारण वो अरहर सात छः सात फीट ऊंची आई तो फिर हमने उसके ऊपर दवाई छिड़काव की रासायनिक दवाई छिड़काव की और दो ही दवा उस टाइम पर हम यूज़ करते थे मोनोक्रोटोफॉस और प्लानोफिक्स और हमने उसके ऊपर छः बार छिड़काव किया और जैसे कि आठ फीट की ऊंची थी उस अरहर की तो उसको इतना माल लगा तो वो दो फीट नीचे आ गई मना दो फीट हो गई ऊँची उसकी इतना माल लगा कि वो सुबह झुक गई तो दो एकड़ हमारे पास वो अरहर थी तो दो एकड़ में सत्ताइस क्विंटल तुअर हो गई तो फिर जैसे ही हमने वो रासायनिक दवा का और जो हारमोन्स यूज़ करते थे हम वो फूल ज़्यादा लगने के लिए तो उसका हमें रिजल्ट मिला तो हमने उसको फिर नमस्कार करना चालू कर दिया तो फिर अगले साल तो फिर जैसे ही हमारी फसल वो देखने लगे पहले तो शुरू में अरे तुअर के ऊपर कोई अरहर के ऊपर कोई दवाई छिड़काव करता है कि ऐसे लोग हमको टोकने भी लगे थे लेकिन हमने हमारे प्रयोग जारी रखे थे लेकिन जैसे ही उन्होंने हमारे तुअर को माल देखा अरहर को माल देखा तो फिर वो चिल्लाने लगे फिर बाद में फिर सब किसान भी वो दवाई छिड़काव करने लगे तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अभी रासायनिक खेती की ओर बढ़ने लगे फिर हमारा और हमारे चाचा का थोड़ा नहीं जम रहा था हम थोड़ा नए युग की खेती करना चाहते थे और थोड़ा पैसा कमाने की भी लालच में आ गए थे क्योंकि पैसा तो मानव की है ज़रूरत है तो फिर हमने अंगूर की बगीचा बोई और फिर उसमें भी हमने काफ़ी बहुत बढ़िया रिजल्ट निकाले एक एकड़ में दस टन माल एक्सपोर्ट किया फिर उसी टाइम हमने फिर बेर का सुना और उसी वक्त हमने बेर की भी पौधे तैयार किए उसके ऊपर खाली तीस पौधे लाए हमारे महाराष्ट्र में सांगोला बोल के एक तालुका है और वहाँ तो सारा ड्राई माना सारा ड्राई एरिया है सूखा एरिया है कि जहाँ बहुत कम पानी है तो कम पानी वाली जो फसल है वो बेर और अनार तो हमने शुरू में तो थोड़ा बेर के पौधे लाए तीस पौधे लाए और उसके और पौधे बोए पहले साल फिर दूसरे साल हमने जंगली पौधे तैयार किए बेर के और उसके ऊपर मैंने ही खुद कलम किया रोज़ दो सौ मना पौधों को कलम करता था और फिर हमने ग्यारह एकड़ बेर की बगीचा बोई और जिस बोते टाइम पर हमारी नानी तो बोलने लगी कि सारे खेत में आप कांटा ही का जंगली कर रहे हो मैंने बोला आप अभी ये करो कि भई आगे चल करके देखो और हमारा भी और चाचा का भी उस टाइम पर झगड़ा हो गया मैंने बोला जो आपको करना है शो करो मैं मुझे जो पसंद आएगा वो मैं करूँगा क्योंकि उस टाइम पर तो बियर तो हमको रोटी दे करके भी बियर मिलते थे ऐसी का होती तो फिर हमने बेर की बगीचा बोई और दूसरे साल इतना पैसा होने लगा तो सभी किसान हमारे तरफ बढ़ने लगे और सारे बेर के बगीचा ही बगीचा होने लगे फिर हमने धीरे धीरे प्रगति करके फिर अनार के बगीचा बोई बारह एकड़ अनार हो गया और उसी टाइम जैसे ही हमने खरबूजा भी बोया उस टाइम पर बैंगन बोए टमाटर बोए और सारा रासायनिक खाद ये वो तो फिर हर साल हमको तीन लाख रुपए की दवाइयाँ और रासायनिक खाद लगना शुरू हो गया और उसी वक्त ये तिरानवे साल की बात है हमने एक किताब पढ़ा जैविक खेती के बारे में और जैसे ही हम पढ़ते गए रोते रहे रोते रहे और लास्ट में तो हमने एक पैराग्राफ सुना कि हैदराबाद के प्रसूति गृह के डॉक्टरों ने बताया यदि कोई महिला के पेट में बच्चा हो और वो महिला यदि दवाई छिड़काव की हुई चीजें खाती है जैसे कि बैंगन है टमाटर है या मिर्ची है या दूसरी कोई फल फूल है तो उसके पेट का बच्चा भी मरता है तो ये बात सुन कर के तो हम फूट फूट कर रोने लगे और उसी से शुरू हुई जैविक खेती तुलसी में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आप खेती करते रहे हैं? 83 से 93 तक 10 साल तक आप केमिकल रसायन का प्रयोग करते हुए प्रायोगिक खेती आपने किया और उसको उसमें आपको काफी अच्छी सफलता भी मिली और लोगों को आपसे प्रेरणा भी मिलती रही कि इन्होंने अच्छा खेती किया है तो दूसरे लोग भी उसी तरह का प्रयोग करते रहते थे तो धीरे धीरे जब दस साल की आपकी अच्छी पकड़ रही उस उस बीच में किताब आपको मिली अंतर आत्मा की आवाज आपने सुनना शुरू कर दिया और आपके आंखों से आंसू आ गए कि ये मैं क्या कर रहा हूँ तो धीरे धीरे फिर आपकी जो आकर्षण है वो केमिकल फर्टिलाइजर से निकलकर जो है जैविक खेती की तरफ फिर से परंपरागत जो खेती है हमारी उसकी ओर आपका विचार बढ़ने लगा तो किस तरह से एक बदलाव आया 93 के बाद उसके बारे में हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी नितिन एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सगी आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो हरी नाम की पैसा न लागे रुपया न लागे लागे लागिन कौड़ी पैसा न लागे रुपया न लागे लागे न कौड़ी फुतकी करो हरी नाम की मनुवा, खेती करो हरी मनुवा, खेती करो पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे मन के बेल सूरत पोहावे सूरत पोहावे सूरत पोहावे पो पो मन के बेल सूरत पोहावे रस्सी लगाऊ रस्सी लगाऊ रसी लगाऊ गुरु ज्ञान की खेती करो हरी नाम की मनुवा खेती करो हरी मनुवा खेती करो, करो हरी नाम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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरा गांव मेरा चल इस कार्यक्रम में और हमारे साथ महाराष्ट्र से तुलसी बाई है जिनसे बातें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा प्रायोगिक जीवन का अनुभव उनके हम सुन रहे हैं तो आइए है जैसे कि उन्हें पता चला कि 10 साल का केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने के बाद एक एक्सपीरियंस उनके पास आया और किताब के जरिए उनकी आत्म जागृति हुई और उन्हें अपने सच्चा जो अंतर आत्मा की आवाज उनको समझ आने लगी और उन्होंने उन चीजों को सुनना शुरू कर दिया और समझना शुरू कर दिया तो वहां से एक नया परिवर्तन जो परंपरागत हमारी जो भारत देश की ऑर्गेनिक खेती जिसको कह सकते हैं जैविक खेती जिसको कह सकते हैं नेचुरल खेती जिसको कह सकते हैं हम लोग कुदरती खेती जिसको कह सकते हैं उनकी तरफ उनका रुझान फिर से बढ़ने लगा तो किस तरह से वो चेंज अप हुआ उसके बारे में हम फिर से उनसे सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से एक बार फिर तुलसीबाई का स्वागत नमस्कार भाइयों मेरे किसान भाइयों देखो जैसे ही हम रासायनिक खेती करते थे तो उस टाइम पर भी हमको ज्ञान था कि ऐसा ज्ञान था कि जितना हम प्यार वनस्पतियों के आ, साथ करते हैं या उनको पवित्रता वरदान देते हैं या पवित्रता का दान देते तो उसकी उपज बढ़ती है लेकिन उस टाइम पर हमको ये ज्ञान नहीं था कि रासायनिक खाद से या दवा से कितना नुकसान होता है तो जैसे ही हमको 93 में हमने वो किताब पढ़ी और हमारी सोच चलने लगी कि हमने संसार को क्या खिलाया और कितने आजकल दुष्परिणाम हो रहे हैं उसके तो वहाँ से हमने फिर धीरे धीरे किताबें पढ़ना चालू किया तो फिर एक बार पूना में हमारे महाराष्ट्र के पूना पुणा शहर है वहाँ एक जैविक खेती के ऊपर सेमिनार था तो वहाँ हम चले गए तो एक किसान हैं था वो देश करके मोहन देश करके ऑर्गेनिक फार्मर ऋषि कृषि का जनक तो उससे हमने लेक्चर सुना पहला ही वाक्य उसने महावाक्य मेरे जीवन के लिए तो कहा कि किसान कभी भी दुकान में जा कर के या बाज़ार में जा कर के कोई चीज खरीदना नहीं चाहिए वो खरीदने के लिए जाए परंतु वो सारी चैन की चीज़ें खरीदने के लिए जाए वे. देखो आजकल तो संसार में हम देख रहे हैं हर कोई किसान दुकान में जाकर ही सारा कंगाल हो रहा है और उसको अच्छी चीज़ें खरीदने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है इसलिए उसको तो देखो फांसी पर लटकना भी पड़ रहा है तो धीरे धीरे हम पर उनकी बातें सुनने लगे कि देसी गाय का गोबर कितना मूल्यवान है क्योंकि अभी तक हमने क्या किया था रासायनिक खाद डाल करके जमीन के अंदर के जो जीव जीवाणु है उनको मार करके खेती की और उत्पादन बहुत बड़ा लेकिन जैसे जैसे जमीन के अंदर की वो जीवाणुओं की संख्या कम होती गई तो उत्पादन धीरे धीरे घटने लगा क्योंकि क्या है हम देखो धरती को तो माता कहते हैं सभी भाई माता कहते हैं क्योंकि एक माँ हमें हमें कोक्ष जन्म देती है और एक धरती माँ हमें जीवन भर के लिए पालन पोषण करती है तो कितना उसके प्रति प्यार होना चाहिए लेकिन हम किसानों ने क्या किया देखो हम इतना सारा रासायनिक खाद या दवा का यूज उपयोग करते हैं खेती में क्या उसमें से आप एक दो ग्राम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं हम क्योंकि वो जहर है हम तो हमको पता है वो हम तुरंत कुछ गड़बड़ हो जाएगी या मर जाएंगे तो हम हमारी धरती माँ को क्या खिला रहे थे तो जहरी खिला रहे थे ना तो फिर रिटर्न में हमको वो क्या खिलाएगी जहरी खिलाएगी ना तो इस कारण वश हम फिर जैविक खेती के ऊपर आ गए और जीवनों की संख्या कैसे बढ़े हमारी जमीन की सुपिकता कैसे बढ़े ताकि सारे समाज को जहर मुक्त न खाने को मिले क्योंकि आजकल देखो जो संसार में बीमारियों का कारण है वो रासायनिक दवा और रासायनिक खाद देखो भाइयों मेरे किसान भाइयों जितना भी अनुबम से दुष्परिणाम नहीं हो सकते उतने जो हमारे रासायनिक खेत के खेत और दवा के जो खेतों में लाखों टन का अनुबम्ब आया है उससे मनुष्य देखो गूट गूट कर मरने लगा है रासायनिक बम डालते ही मनुष्य तो तुरंत मरेगा लेकिन इस दवा का और ये खाद का उपयोग करके जो हमने अन्न खाया जो जहरीला अन्न खाया उससे हमारे शरीर में थोड़ा धीरे धीरे जहर घुलता गया और उससे जो बीमार पड़ गए तो घूट घूट कर आज के दुनिया के लोग मर रहे हैं छोटे बच्चे पेट में मर रहे हैं और आजकल तो सबसे बड़ा दुष्परिणाम देखो ये जो विदेशी कंपनियां क्योंकि उस टाइम पर तो इतने उपज नहीं थी हमारे बीजों को तो फिर ये जो आ, दूसरी जो जो जो भी सारे बुद्धिवान लोग हैं उन्होंने ये सोचा कि भाई यदि हम कुछ संशोधन करके नए बीज पैदा करेंगे तो ये तो हमारे लिए क्योंकि वो भी लालच में आ गए पैसे कमाने के तो नए बीज पैदा करेंगे और उसकी ज़्यादा ऊपर जाएगी तो फिर हमको ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा तो ऐसे ये हाइब्रिड बीज की शुरुआत हो गई तो हाइब्रिड बीज में क्या होता है ऐसा उसमें जीन्स डाले जाते हैं कि जो शक्तिशाली अन्न होना चाहिए वो छोड़ करके खाली उपज वाला अन्न कि जिसमें कोई भी पोषण हमारे शरीर से नहीं होता है क्योंकि उसको क्या करना है उनको तो खाली बीज उपज बढ़ानी है तो इस कारण उन्होंने वो बीज का फिर शुरू किया और अभी तो देश में देखो सभी प्रकार के हाइब्रिड बीज आने लगे क्योंकि उसकी पुनरावृत्ति नहीं होते सोच सकती है उनकी कंपनी में ही हो सकती है क्योंकि वो किसान को फिर हर साल हमको बीज लाना पड़ता है तो फिर वो ऐसा बिना मना उपज देने वाला बीज उन्होंने हमको दिया तो वो अन्न खा करके जैसे कि उसको सीडलेस खाता है तो आज के युवा पीढ़ी भी सीडलेस हो गई है वो भी बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं रही है सत्तर अस्सी परसेंट आज के लड़के लड़कियाँ सिडलेस हो गए हैं ये जहाज़ आज हम समाज में देख रहे हैं हॉस्पिटलों में देख रहे हैं कई डॉक्टरों के साथ भी हमारी बातचीत होती है देखो जैसे छोटेपन में हमने तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ा कि जिस बीज का पुनरुत्पादन होता है तो उसको जीवित कहा जाता है और जिस बीज का पुनरुत्पादन नहीं होता है उसको तो निर्जीव कहा जाता है तो ऐसा निर्जीव अन्न खा के हमारे में वो ताकत कहां से आएगी तो अभी तो मेरी ये सभी को सलाह है कि देसी बीज बचा के रखता था पहले वाला किसान पचास साल पहले वाला किसान और वही यूज़ करता था और तो हमने तो हमने भी सुना है और हम भी वही प्रयोग कर रहे हैं आज खेती करना है तो तीन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी होगा पहले तो है देसी बीज दूसरा है देसी गाय और तीसरा है ये जैविक खेती और उसके आगे जो हम ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं पिछले पैंतीस साल से तो वहाँ से जो हमने सीखा है कि जैसे ही हम भगवान से शक्ति लेकर के उस कोई भी फसल के ऊपर डालते हैं तो उसमें वो भगवान की शक्ति आ जाती है और जैसे भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है तो उसमें जो बीमारियां हैं या उसमें जो हानिकारक कुछ बातें हैं वो ख़त्म हो करके फिर वो अन्न या उपज ऐसी शक्तिशाली हो जाती है जो खाने से हमारा शरीर भी शुद्ध माना निरोगी होता है तो मन भी निरोगी होता है क्योंकि हमारे हर मानव की पहली ज़रूरत है अन्न और अन्न से ही हमारा शरीर बनता है तो मन भी बनता है आज देखो संसार की हालत पहले ज़माने में पचास साल या बीस तीस साल पहले एक माँ दस दस पंद्रह पंद्रह बच्चे को जन्म दे करके उनका पालन पोषण करती थी लेकिन आज की माँ एक बच्चा का पालन पोषण नहीं कर पा रही है तो क्या कारण है इसके पीछे क्योंकि ये जो रासायनिक अन्न से या रासायनिक दवा से या खाद से उपज तो बड़ी लेकिन उससे जो हमारी आत्मा को संतुष्टि आनी चाहिए वो अन्न खा करके वो संतुष्टि आज के बच्चों में या मानवों में नहीं रही है इसके कारण सभी के मन में चंचलता आ गई है आज किसी का चित्त शांत है आज किसी का मन एकाग्र और दूसरी बात हम हमने एक दैनिक भास्कर में न्यूज़ सुनी कि उस पेपर में आया था एक दिन कि हमारे ब्रेन में एक सिलेसडिक एसिड होता है और जिसकी मात्रा अभी खाली 25 नैनोग्राम बची है जो चाहिए 150 नैनोग्राम नैनो और जैसे जैसे हम रासायनिक अन्न का या जहरीले अन्न का शरीर के लिए उपयोग करते गए वैसे वैसे वो उसकी मात्रा कम हो हो करके आज खाली 25 ग्राम 25 ग्राम आ, रह चु पच्चीस रह चुकी है इसी के कारण सभी देखो टेंशन शब्द दस साल पहले नहीं था और उसी के कारण हमको टेंशन आ गया है और टेंशन के आगे डिप्रेशन अभी हमने सुना कि देश में पूरे विश्व में 40 40 करोड़ लोग डिप्रेशन में हैं और आगे तो हम ऐसा सुन रहे हैं कि तीन तीस टक के लोग डिप्रेशन में जाने वाले हैं तीस टक्क के लोग तो बेड पर होंगे और तीस टक के लोग ही काम पर आएंगे ये है सारे रासायनिक खाद और दवा के दुष्परिणाम और दूसरी तो बात ये जो भी हमने ये खरपतवार के लिए वो दवायाँ यूज़ की है उसके भी का, काफ़ी दुष्परिणाम ना ही उससे हमारा जल वायु कितना दूषित हो गया है आज देखो दस साल पहले कोई सोचता था क्या है? कि हम पानी फ़िल्टर करके ही पियएंगे लेकिन आज देखो संसार की हालत क्या है हम तो खेतों में कहाँ भी जाकर के बारिश का पानी पीते थे लेकिन आज कोई पी सकता है हर गांव में भी अभी देखो फिल्टर आ गया और फिल्टर किया हुआ ही पानी हम पसंद करते क्या हुआ ये क्यों हुआ ये क्योंकि हमने जो भी कुछ खाद डाले, दवाई छिड़काव की या खरपतवार नाशक खेत पर स्प्रे किया तो वही पानी के साथ मिल करके जो जल स्रोत में मिक्स हो गए और वही पानी दूषित हो गया। और सबसे बढ़िया बात है किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले पहले वाले में बहुत पेड़ पौधे थे हमारे खेतों में तो उसके कारण उसके जड़े से जड़ से जो पानी पनपता था तो वो उसको बहुत मिठास थी और आज हमने सारे जंगल काटना शुरू किया और हमारा खुद का अनुभव है हम एक गांव में गए थे तो उस गांव में ये कुएं के पास बरगद का पेड़ था तो वहाँ के भाई ने हमको बताया कि जब तक ये बरगद का पेड़ उस कुएं के पास था तब तक उस कुएँ का पानी मीठा था और पूरा गाँव उस कुएँ का पानी पीता था और आज कुछ कारण क्योंकि वो पेड़ तो बड़ा होने के कारण आजू बाजू वाले किसान तंग आ चुके होंगे तो उसने वो पेड़ काट डाला जैसे ही वो पेड़ काटा तब से वो फिर पानी चेंज हो गया और अभी उसका भी पानी खारा हो गया तो ये इतने सारे बदलाव आजकल हमने क्या किया देखो प्रकृति का दोहन किया देखो माँ का दूध पीना होता है माँ का दूध पीना होता है न कि उसका खून तो प्रकृति का हमने क्या किया आज सभी पाँचों तत्वों का धरती को भी वही किया हमने उसका दूध पीने के बजाय उसके ऊपर अत्याचार किया रासायनिक खाद और दवा डालकर हमने हमारे बल का प्रयोग किया और आज सारा संसार उसका खून पी रहा है इसलिए सारा खूनी नाह खेल अभी संसार में हम देख रहे क्यों आतंकवाद बढ़ रहा है क्योंकि अन्य मानव की पहली ज़रूरत है तुम भाई बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी किसान भाइयों को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होगा कि किस तरह से हमारा जो साइकिल है वो हम धीरे धीरे लोभ लालच के कारण केमिकल फर्टिलाइज़र को यूज़ करना शुरू कर दिया और उसके वजह से जो बहुत बड़ा एक साइकिल में बदलाव आया जो बदलाव हम लोग आज देख रहे हैं और आज हमारे खाने पीने के चीज़ों में बदलाव आ रहा है हम चीज़ों को परख कर लेना शुरू कर दिया हमने काफ़ी कुछ रिसर्च करना शुरू कर दिया लेकिन इसके साथ साथ हम जितने दुखी यानि शारीरिक रूप से जितने बीमार हो रहे हैं हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं इन सभी का कारण कहीं ना कहीं फिर से वही हमारी मातृभूमि से जो फसल हम उगाते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो गई जिसका ये पूरा परिणाम हम सभी देख पा रहे हैं तो आइए इसको कैसे फिर से रोका जा सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी कहते हैं कि मुश्किलें आती हैं तो उस मुश्किलों से निकलने का हल भी मिलता है तो हल कैसे हो सकता है उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे आज के इस गाँ मेरा गाँव मेरांचल कार्यक्रम में बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए है रेडियो मधुबन के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कुराते रहो